नमः ओम की ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्रशांगरभाष्यमे जिज्ञासधिकरण में प्रथम सूत्र का प्रथम पद जो अथ है इसके अर्थ पर विचार चल रहा था अनेक युक्तियां तर्क दिए कि अथ शब्द को आनंद अर्थ में करना चाहिए सब एक संशय फिर पूर्व पक्ष की तरफ से आया था कि अथ शब्द का क्रमार्थक भी हो सकता है जैसा वेद में कर्म करने के लिए क्रम वाचक अथशब्द होता है ऐसा ही यहां भी अथशब्द का अर्थ होना चाहिए कहा था उसके लिए कहा कि वो भी नहीं हो सकता क्योंकि पूर्वापर भाव से कोई क्रम यहाँ नहीं है क्रमबोधक कोई शब्द नहीं मिलता और फल जिज्ञास्य भेदाच और धर्म जिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा में फल में भी भेद है और जिज्ञास्य पदार्थ भी भिन्न है भाष्य में कहा था कि धर्म जिज्ञासा में जिज्ञास अभ्युदय फल वाला ये अभ्युदय फल वाला धर्म है तो उसका फल अभ्युदय होता है इहलोक परलोक सुख के लिए होता है और वो अनुष्ठान की अपेक्षा से प्राप्त होगा केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है स्वर्गादि साधन का अनुष्ठान करना पड़ेगा तब स्वर्गादि फल प्राप्त होता है और यहां देखते हैं ब्रह्म जिज्ञासा में देखते हैं तो ब्रह्म जिज्ञास है जिज्ञासा का विषय ब्रह्म है और वो निश्रेयस फल वाला निश्चित श्रेय य निश्रेयस निश्रेयस मन परम श्रेय होता है निश्चित है श्रेय उसमें ऐसा निश्रेयस फल वाला ब्रह्मज्ञान है और ब्रह्मज्ञान के लिए कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है एक निश्चित अनुष्ठान है उसको छोड़ के और किसी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है तो अनुष्ठान अपेक्षा न अनुष्ठान्तर अपेक्षम क्योंकि ज्ञान काल में वो प्राप्त होता है इसी प्रकार एक पुरुष तंत्र है धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र का अर्थ होता है जैसे वस्तु है वस्तु का जो स्वरूप है वैसा ही उसको जानना होता है अपने मन से सोचकर कल्पना कर नहीं जान सकते यदि ऐसा जानेंगे तो यथार्थ नहीं होगा अयथार्थ रहे और पुरुषतंत्र में पुरुष का अधीन होता है करतुम अकर्तुम अन्यथा वा करतुम स्वतंत्र ऐसा होता है वो कर सकता है चाहे तो कर सकता है स्वर्ग जाना चाहता है स्वर्ग की कामना है तो स्वर्ग का अमेष्टि कर सकता है नहीं कामना है तो ना भी कर सकता है और विकल्प में एक प्रकार से कर सकता है दूसरे प्रकार से भी कर सकता है इसमें स्वतंत्र है किंतु ब्रह्मज्ञान में ऐसा नहीं कि क्योंकि वस्तु विषय के ज्ञान में स्वातंत्र नहीं होता जैसे सूर्य है प्रकाश समान सूर्य है सूर्य को कोई अंधकार समझना चाहे या प्रकाश से अतिरिक्त तो कुछ समझना चाहे तो वो संभव नहीं है जैसा सूर्य को सूर्य का स्वरूप नहीं समझना पड़ेगा तभी वो यथार्थ ज्ञान होगा इस प्रकार दोनों में भेद बताया था शायद इसकी टीका आगे चलनी है टीका देखिए न उत्तर इत्या क्रमापेक्षा शेष ये पूरे भाष्य का सार ये है कि आपने जैसा कहा पूर्व मीमांसक ने वो बली आदि का दृष्टांत देकर के कहा था अवदान जैसा होता है अवदान का जैसा यहां भी क्रमापेक्षित है ये कहा था तो बोलते हैं उक्त आपने जैसा कहा उस रीति से क्रमापेक्षा क्रम अपेक्षा नेष यहाँ क्रम की अपेक्षा नहीं है ये जोड़ना चाहिए शेष मैंने भाष्य में इतना जोड़ के अर्थ करना चाहिए क्योंकि फल जिज्ञा से भेदाच न क्रमापेक्षा ऐसा आ जाए अलौकिक सुख फलत्व तुल्ये कथम भिन्न फलदाइति आशंक्य पूर्व ने कहा था कि स्वर्ग के लिए कर्म करता है वो वो भी अलौकिक फल है और ब्रह्म जिज्ञासा भी अलौकिक फल है अलौकिक फल का अर्थ इतना ही है लोके न भवती अलौकिक लोके भवह अलौकिक लोके लो न भवती तद अलौकिकम् ऐसा होगा तो अलौकिकी दृष्टि होने से दोनों में अलौकिकता है कि दोनों लोग में नहीं होता ये कहना चाहेंगे ऐसा अलौकिक सुख फलत्व तो सामान्य होने से क्रम आ जाएगा और भिन्न भिन्न फलता नहीं रहेगी भाष्यकार तो ये कहा फल भेदाच ये कहना चाह रहे हैं भिन्न फलता है दोनों का फल अलग अलग है तो ऐसी आशंका होने पर कहते हैं धर्म जिज्ञासा फल महा दोनों में भेद है क्योंकि अभ्युदय फल धर्म तच्च अनुष्ठान अपेक्षम ज्ञाने न जिज्ञासा लक्षिता प्रकृतत्व यह अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम ऐसा शब्द प्रयोग किया धर्म ज्ञान में जो ज्ञान शब्द से यहां जिज्ञासा ही लक्षित होता है क्योंकि जिज्ञासा का ही विचार चल रहा है तो ज्ञाने न जिज्ञासा लक्षिता यदि भी ज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो भी जिज्ञासा अर्थ लेना चाहिए क्यों वही प्रकृत है उसी की ही चर्चा हो रही है सस् धर्मज्ञान अनुष्ठान द्वारा देहादि अवच्छिन्न अभिमदो जाता स्वर्गा सुसुख विशेष फलमी उसी धर्म जिज्ञासा से धर्मज्ञान अनुष्ठान के द्वारा धर्मज्ञान प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करेंगे स्वर्गादि जाने के लिए कौन सा कर्म करना है उस कर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे पहले और तदनंतर कल्प सूत्र आदि की सहायता से उसका अनुष्ठान करें उस अनुष्ठान के माध्यम से देहादि अवचिन्नत्वेन न अभिमत जाता स्वर्गादि सुख विशेष बल देहादि अवचिन्नत्वेन देहादि अवचिन्नत्व जो जीवात्मा में है जीवात्मा का लक्षण दिया देहादि में अवचिन्न है अपने को एक व्यक्ति मानता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि अपने जाति को मानता है तो जाति धर्म आदि गोत्र आदि सब लेकर के ही कर्म होता है तो तब संबंधी अवच्छेद हो जाता है उसी में वो अपने को परिच्छिन्न करता है और ये परिच्छेद ज्ञान के बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए देहादि अवच्छिन्नवे देहादि अवच्छिन्न देहाद रूप से स्वयं को मानकर अभिमत ऐसा मानकर जातहा वो जो तैयार हो गया उसके लिए सन्नद्ध हो गया कर्म करने के लिए ऐसा व्यक्ति स्वर्ग आदि सुख विशेष फलता उसी से वो कर्म करता है और स्वर्गादि फल विशेष को प्राप्त करता है ऐसे ही स्वर्गादि फल विशेष होगा तो स्वर्गादि फल विशेष कोई भी व्यक्ति को नहीं होता उसको विशेष कर्म के अधिकार में रखा गया है तो विशेष कर्म अधिकार प्राप्त जो अधिकारी हो उसी को वो प्राप्त होता है अन्य को नहीं होता इसलिए उसको अभ्युदय कहा न केवलम स्वरूप बल भेद किन्तु उत्पादन प्रकार भेदाद इत्या भाषिका का कहना चाहते हैं केवल फल के स्वरूप में भेद है इतने से ही भेद नहीं है फल के स्वरूप दोनों अलग अलग हैं धर्म का और ब्रह्म का केवल इतना ही नहीं किंतु उत्पादन प्रकार भेदाद वो दोनों को उत्पन्न करने के प्रकार में भी अंतर है धर्म से जो उत्पन्न होता है वो अनुष्ठान सापेक्ष होता है और ब्रह्म से जो उत्पन्न होता है वो अनुष्ठान निरपेक्ष होता है इसलिए दोनों में भेद है तत्व इत्यादि कहा भाषण में कहा था तच्च अनुष्ठानपेक्षम आगे ठीक है देखिए वैदिकधी ब्रह्मधीर भी धर्मधीवत अभ्युदय फल इत्याशं क्या पूर्व पक्ष पूछना चाहते हैं कि आप दोनों को अलग कर रहे हैं किन्तु हमको यह दिखाई पड़ रहा है कि ब्रह्म भी वैदिक है वेद से उत्पन्न होता है और धर्म भी वैदिक है वेद से ही उत्पन्न होता है तो दोनों वेद में ही होने वाला है तो ब्रह्मधी ही ब्रह्मज्ञान धर्मधी ही धर्म दोनों क्या है वैदिक धीव दोनों वैदिक धी है वेद से उत्पन्न होता है इसीलिए दोनों का फल भी समान हो सकता है इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से भी अभ्युदय फल प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से भी कोई इहलोक परलोक फल प्राप्त हो जाएगा ऐसा हम कहें तो उसका क्या उत्तर है सब कहते हैं ऐसा नहीं होता निःश्रेयस फलम तो ब्रह्म ज्ञानम हाँ धर्म के जैसा ये नहीं है धर्म ज्ञान हम तो अभ्युदय फल वो केवल अभ्युदय फल देता है सापेक्षिक फल है यानी निश्चित काल तक रहता है उसके बाद वो नष्ट होता है क्षीणे पुण्य मत्य लोग ऐसा ही नष्ट होता है जैसा यथा यह कर्मचि क्षीयते तथा मूत्र पुण्य जिद पुण्य जिद लोग क्षीयते ऐसा सान्दी में कहा जैसा इस लोक में कर्म से उत्पन्न किया हुआ फल नष्ट होता है वैसे ही उस लोग का फल भी नष्ट होता है जैसा कोई खेती आदि करता है कर्म से उत्पन्न फल होता है उसमें बाद में दान काटने के बाद वो नष्ट होता है फिर पुनः करना पड़ता है तो यथाइ कर्मचित लोग क्षीज थे जैसा इस लोग में इस यहाँ कर्म से उत्पन्न नष्ट होता है वैसे ही पर लोग का फल भी नष्ट होता है इसलिए सापेक्षिक है किंतु निश्रेयस फल तो निरपेक्षित है इसलिए वो हमेशा के लिए है नित्य है ऐसा कहा आगे टीका देखिए अभ्युदय फल व्यावृत्त ये तू शब्द भाष्य में निश्रेयस फलम तू ऐसा तू कहा तू का मतलब अभ्युदय फल धर्म ज्ञान का फल है वो जैसा ये नहीं है उसका भेद दिखाने के लिए अभ्युदय फल की व्यावृत्ति व्यावृत्ति मैंने उसको हटाना उसको अलग करना तो भ्युदय फल अलग करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया पूर्ववत ज्ञान ज्ञानशब्दो जिज्ञाधिकारा लक्ष्य यहां भी ब्रह्मज्ञानम इस शब्द का अर्थ होगा ब्रह्म जिज्ञा वो पूर्ववती है उपास्तिवद धर्मज्ञानवद्वा ज्ञानवत् स्वगतम ब्रह्मधीरपि व्रह्मधीरपी अठानम अपेक्षताशंक्या और शंका होती है जैसा उपास्तिवत् उपासना में होता है उपासना में क्या होता है कि वो दोनों को फल देता है स्वगत फल है और अर्थगत फल भी होता है उससे उपासतिव धर्म ज्ञान धर्म ज्ञान से भी स्वगदम स्वगदम अर्थगदम व्रह्मधि उपास्ती उपास्ती जैसा दोनों का संबंध करता है कुछ कुछ उपासना है उसमें स्वग फल है मना फल भी होता है और कुछ उपासनाएं कर्म के साथ मिलकर के भी फल देती ऐसे ही ब्रह्म में भी हो सकता है ब्रह्म का स्वयं का भी कुछ फल है और वो अभ्युदय के साथ मिलकर के भी फल देता है ऐसा भी कह सकते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि पूर्व मीमांस में जो प्रभाकर है गुरुमत मत गुरु के अनुसार ये ब्रह्म आदि सब उपासना के अंतर्गत आता है इसलिए वो सभी को विद्या शब्द से कहते हैं विद्या मन ब्रह्म भी है उपासना भी है सबको समान रूप से कहते हैं इस पक्ष में ऐसा उनका विचार जैसा उपासना में होता है ऐसे ब्रह्मज्ञान में होता है वो विद्या शब्द से उपासना और ब्रह्मज्ञान दोनों को लेते हैं प्रभाग वो आगे चतुर्थ सूत्र में उसके विषय में आएगा लंबा हाँ तो उपास के समान धर्म ज्ञान के समान हो जैसे स्वगधम अर्थगदम बा स्वगधमन अपने उ, अपने से उत्पन्न फल होता है और अर्थगत जिसके साथ संबंधित करके भी फल होता है या आ, किसी के साथ संबंध किए बिना अपना ही फल है। जो उपासना देता है हिरने गर्भ उपासना आदि देता है और कर्म संबंधी फल देता है कर्म के साथ मिलकर के भी होता है क्योंकि अभ्युदय उपासना में उपासना जो होती है वो एक कर्म अवबद्ध उपासना भी होती है कर्म अवबद्ध उपासना का अर्थ होता है कर्म के साथ मिलकर के होगा जैसे उद्गीधाद उपासना है कर्म अवबद्ध उपासना है वो कर्म करते हैं तब उसके साथ उद्गी उपासना होती है जैसे छांदोगी और ब्रदारणी में उद्गी उपासनाया वो कर्म अवब्ध उपासना है कर्म के साथ फल देता है और एक स्वतंत्र अभ्युदय फल वाले उपासना है क्रम में आता है इसमें हिरण्यगर्भ उपासना तक की उपासनाएं और अहंग्रह उपासना तीसरा है तो ये अहंग्रह उपासना में जो अहम आत्मा करके अहमअस्मी भगवो देवते अहम तमस्मी भगवो देवते इत्यादि भाव से उपासना होती है की मेरे अंदर वही भगवान है और जो भगवान मेरे अंदर है वही भगवान में भी है इस प्रकार से सूर्य आदि देवता की उपासना है जैसे ईसावासी परिषद का अंतिम मंत्रों में भी आया उसी के बारे में वो आंग्रह उपासना होती है आंग्रहासना का क्रम मुक्ति भी फल होता है और हिण्य गर्भ प्राप्ति भी फल होता है तो ऐसे उपासनाओं के बारे में कहा गया तो उसमें कुछ स्वंद्र फल भी है कुछ मिलकर के फल भी है ऐसा भी यहाँ में हो सकता है ब्रह्म में भी हो सकता है कहते हैं तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुष्ठानम अपेक्षता ऐसे अनुष्ठान की अपेक्षा यहाँ हो सकती है ऐसे आशंका होने पर कहा नची हा नच अनुष्ठान्तरा अपेक्ष ये ब्रह्मज्ञान कोई अनुष्ठान अंदर की अपेक्षा नहीं रखता उपासनाओं में भी अनुष्ठान अंदर की अपेक्षा होती है उपासना का ज्ञान मात्र से उपासना के बारे में जानकारी प्राप्त करने मात्र से उसका फल प्राप्त नहीं होता है उपासना के जानकारी के बाद में उसका क्रमवध अनुष्ठान करना पड़ेगा अनुष्ठान के बाद ही उसका फल होता है कर्म भी अनुष्ठान करने से फल मिलता है और इसका भी अनुष्ठान करने से फल मिलता है केवल ब्रह्म ही ज्ञान से फल मिलता है ऐसा कहा इसके लिए क्या प्रमाण है तो श्रुति को दिखाते हैं ब्रह्मस्थो मृतत्व में दी ये छांदों की श्रुति है जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है संन्यास आश्रम में ब्रह्म को उपलक्षित करके कहा गया तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वेदी तो अमृतत्व को प्राप्त करता अनुष्ठा अनुष्ठान है कि यहां टीकाकार ये जोड़ना चाहते हैं कि भाष्यकार ने अष्ठानपेक्ष अठान अंतर की अपेक्षा नहीं रहता है यानी कोई एक अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है अनुष्ठान से उस अनुष्ठान से भिन्न अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता तो ये अनुष्ठान अंदर कहने पर दूसरा अनुष्ठान नहीं है ऐसा अर्थ होता है तो ये दूसरा अनुष्ठान क्यों कहा तो टीकाकार यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं कि शायद भाष्यकार के मन में ये है कि ये ओंकार उपासना को पर और अपर ब्रह्म का साधन रूप से कहा गया और जो संयास आश्रम में जाते हैं विविधीशु सन्यास में है उनके लिए ओंकार उपासना कर्तव्य होता है एक ही उपासना एक ही ध्यान कर्तव्य होता है ओंकार उपासना है। तो वो कर्तव्य रूप से कहा गया तो वो अनुष्ठान तो करना चाहिए इसलिए ब्रह्मधी ओंकार निष्ठा अव्यतिरिक्त अनुष्ठान तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ओंकार निष्ठा को छोड़ करके और कोई निष्ठा की आवश्यकता नहीं और कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं ये भाष्यकार कहना चाहते तो केवल ओंकार निष्ठा रह जाएगी परम च परम जम यदकार एदालनम श्रेष्ठम एदालनम परम एदालंबनम ज्ञावा ब्रह्म, एदा एदा ब्रह्म लोगे मही यते ये सब जो कहा गया है तो वो कठोपनिषद में अन्यत्र सब इसके बारे में चर्चा है तो उसी उपासना को जो हमारे मांडव उपनिषद में विस्तार से कहा गया जिसका उपदेश सन्यास के समय में भी दिया जाता है तो ऐसे ही जो ओंगार उपासना है उसको लेके कहा वो उपासना तो कर्तव्य होगा क्योंकि उससे ब्रह्मनिष्ठा बनेगी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी और अध्यास मिटेगा ये सब प्रक्रिया उसमें होगी इसलिए उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा जो विदुषो संयासी होगा जिज्ञास होगा उसके और अन्य कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं सामग्री से युक्त अन्य कोई अनुष्ठान नहीं होता है अन्य सामग्री को लेकर के अनुष्ठान्तर करना हो ब्रह्मज्ञान के बाद ऐसा नहीं होता यही भाषिका कहना चाह रहे हैं ये अनुष्ठान्तर अवेक्षम न अनुष्ठान का अर्थ ये है फलभेद मुक्त जिज्ञास्य भेद महा फलभेद के बारे में कहने के बाद जिज्ञास्य जिज्ञासा का विषय बना हुआ है दोनों अलग अलग हैं, इसका भी भेद दिखा रहे हैं भव्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकाले अस्थि पुरुष व्यापार तंत्र ये जो धर्म है वो भव्य है भावी में होने वाला है आगे होता इसलिए उसको भव्य कहा भव्य धर्मो जिज्ञास्य वो जिज्ञासा का विषय वो बने न ज्ञानकाले अस्थि अब वो ज्ञानकाल में नहीं है जब ज्ञान हो गया उस समय उसकी प्रवृत्ति हो गई ऐसा नहीं है तो उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा और पुरुष व्यापार तंत्र भी होता है ठीक है असावि भव्यो भविता भव्य गेयादि शब्दा विकल्पे न कर्तरी निपादना ये व्याकरण की बात बता रहे हैं कि यहां भाष्यकार ने ये भव्य धर्मो जिज्ञास ये प्रयोग किया भव्य ऐसा प्रयोग किया ये भव्य शब्द बनता है ये भूधादु में कृत्य प्रत्यय अच्छ प्रत्यय करने से बनता है भव्य ऐसा बनेगा ये कृत्य प्रत्ययों का ये नियम है ऐसे तो आ, कृत्या अधिकार इस, में कर्तरीकृत कर्ता में कृत होना चाहिए ये प्राप्त होता है किंतु वहाँ आया तयरव कृत्य तत्ल ऐसा सूत्र है ये कृत्य प्रत्यय भाव भावकर्मणोरव भाव और कर्म में दोनों में ही होता है कर्तरी में नहीं होता है तयरव भावकर्मणोरव तवय तलर्थ ये तीनों कृत्य प्रत्य प्रत्यय में आते हैं ये भाव कर्म में ही होता है इसमें तव्य प्रत्यय आदि है तो ये भाव कर्म में होना चाहिए आपने यहाँ भव्य धर्म जिज्ञास कर्ता में किया ऐसा कर्ता में क्यों किया ये प्रश्न आएगा तो उसके उत्तर में टीकाकार कह रहे हैं कि भवधि असा विधि भव्यो भविता यहाँ एक विशेष नियम है उस विशेष नियम के अनुसार भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्याप्ला ऐसा एक सूत्र है ये सूत्र क्या कहता है कि कृत्य कर्तरी निपात्य निपादन से होता है प्रक्रिया से नहीं होती निपादन से ये भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य इत्यादि शब्द कृत्य जैसे कृत्य प्रत्यय जैसे दिखते हुए भी वो कृत्य का अर्थ नहीं रखते हैं वो कर्तरी अर्थ रखते हैं कर्ता में अर्थ रखे तो ये निपादन से होने से वो प्रक्रिया से बाहर है तो सूत्र से ही सिद्ध होता है इस दृष्टि से यहां कहा कि भवदी असा भव्यो भविता यहा होता है होने वाला है इस अर्थ में यहां भव्य शब्द का कर्ता में अर्थ किया जैसा करने वाला है इसी प्रकार यहाँ भव्य मन होने वाला है ये किया होने वाला धर्म हो ऐसा कहा भव्य गेय आदि विकल्पेन निकल्पे न कर्तरी निपादना ये टीकाकार सूचित करते हैं वो सूत्र को सूचित करते हैं भव्य गेय शब्दों का विकल्प से कर्ता में निपादन किया गया तो इनका अर्थ कर्ता में होता है कर्त कर्मणो नहीं भावकर्मणो हो नहीं होता है ऐसे विशेष स्थिति में होता है ये विकल्प से है मैंने जब उसका अर्थ लगेगा तो वो लगेगा उत्तम ही इसके विषय में कहा गया व्यादय शब्दा कर्तरी निपात्यंद वहां का वाक्य देते हैं वहां के जो भाष्य वाक्य है उसको देते हैं भव्यादिश्दाह कर्तरी निपात्यन्ते कर्ता में निपादन से सिद्ध होता है निपादन मैंने सूत्र से ही सिद्ध होता है धर्मस्य से भव्यम साध्य ये धर्म का यहां भव्यत्व तो क्या है धर्म होता होने वाला है ऐसा क्यों कहा क्योंकि ये साध्य है ये कहने के लिए भव्य कहा गया वास्तव में ये भव्य शब्द तो का अर्थ है साध्य तो धर्मस्य से साध्य एक स्वभावत्व साध्य ही रहता है हमेशा साध्य के रूप में रहेगा बाद में सिद्ध करना पड़ेगा जो कर्म करके सिद्ध करना हो उसको साध्य कहते हैं साधन के द्वारा सिद्ध होता है कुछ प्रवृत्तियां वहां होती है उसके बाद होता है ऐसा होता है जितने धर्म होते हैं धर्म माने यहां कर्म है जितने कर्म है वो कर्म का फल साध्य होता है उसी को भविष्य ने यहां भव्य ऐसा कहा तद उपादयती उसको उपपादन किया न ज्ञानकाल अस्थि ज्ञानकाल में वो है नहीं जो भव्य नहीं होता साध्य नहीं होता है वो ज्ञान काल में रहता भूत वस्तु होता है सिद्ध है फिर सिद्ध होता है सिद्धस्य सिद्धि ही प्राप्तस्य प्राप्ति ही ऐसा होता है विमुक्तस्य विमुचित दे पहले से मुक्त है फिर मुक्त होता है इसका मतलब वो वस्तु के स्वभाव में ही मुक्ति है वस्तु के स्वभाव में ही प्राप्त है तो प्राप्तस्य प्राप्ति तो होने पर उसको साध्य नहीं कहा जाता वो साधन से सिद्ध होता है ऐसा नहीं कहा जाता पहले से है अब जाना नहीं तब प्राप्त होता है जैसे कंठ में हार के समान कंठ में हार पड़ा हुआ है मालूम नहीं था भूल गया इधर उधर ढूंढने लग गया भ्रमित हो गया था तब बाद में ये है मालूम पड़ता है तो उतने से वो प्राप्त होता है उसके लिए वो कुछ क्रिया करनी नहीं पड़ती केवल जानकारी से हो जाता है ये अद्भुत स्थिति केवल ज्ञान में ही है अन्य किसी में नहीं है टीका में कहते तत्काले सत्वाभावे तुच्छत्म आसं हाँ। तो आप कहते हैं कि यदि प्राप्त नहीं होता है ज्ञान काल में नहीं है तो वो तुच्छ हो जाएगा तुच्छ मन शून्य हो जाएगा वो है ही नहीं ऐसा हो जाएगा तत्काले है तत्व भावी उस काल में वो प्राप्त नहीं होता है वो है ही नहीं ऐसा हो तो शायद वो शून्य हो बोलते हैं नहीं वो शून्य नहीं है क्यों पुरुष तंत्र व्यापार पुरुष व्यापार तंत्रत्व पुरुष के व्यापार के अधीन होता है कि पुरुष का व्यापार तब होगा जब उसको कुछ फल प्राप्त होता है तब होता है पुरुष बुद्धिमान होता है विवेक ही होता है पूर्वापर का संबंध करके विवेक करके काम करता है वो कोई निष्प्रयोजन में काम नहीं करेगा वो कोई व्यापार करता है तो सब में करता है क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तत। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त नहीं होता जहां तक पागल भी ऐसा नहीं करता पागल भी कुछ प्रयोजन करता है अपने ढंग से प्रयोजन देखता है वो करता है इसीलिए ये पुरुष व्यापार कर रहा है उसी से ही मालूम होना चाहिए कि उसको कुछ फल मिल रहा है शून्य नहीं है शून्य को पकड़ने के लिए थोड़ी जाता है वो नहीं जाता है ऐसे चंद्रमा है चंद्रमा को पकड़ नहीं सकता तो चंद्रमा को पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं करता कोई प्रयत्न नहीं करता क्योंकि कोई करेगा तो उसको क्या बोले तो वो निरर्थक प्रयत्न नहीं करता है सार्थक प्रयत्न करता है इतने उद्दीप तो पुरुष के पास है तो ज्ञान से नहीं हो पाया ठीक है ज्ञान मात्र से फल नहीं मिला तो वो चुप तो नहीं बैठ रहा है ज्ञान के बाद में फिर वो साधन को जुटा रहा है और साधन जुटा करके प्रयत्न प्रयत्नरत है इससे मालूम पड़ता है कि वो कोई सार्थक फल के लिए प्रयत्न कर रहा है इसलिए शून्य नहीं है यानी स्वर्ग आदि शून्य है ऐसा नहीं कह सकते वो सब फल मिलता है उसका अलग अलग फल है असदोपी तत्काले क्रिया साध्यवाद अदुच्छता इतर्थ अब इस समय नहीं दिखने पर भी तत्काल में क्रिया साध्य होने से क्रिया के द्वारा सिद्ध होने के कारण वो अतुच्छ है यानी शून्य नहीं है शून्य है कोई वस्तु है कोई पदार्थ प्राप्त होता है कोई सुख रूप में प्राप्त होता है कोई वस्तु के रूप में प्राप्त होता है ऐसे अलग अनेक प्रकार से प्राप्त होता है लेकिन है वो धर्मवत ब्रह्मणों भी वेदार्थ दया साध्यत्माशंग उत्तम अब पूर्व पक्ष को कुछ भी शब्द मिल जाता है तो उसी पर वो पकड़ लेते हैं अब आपने कहा साध्य है क्रिया साध्य है तो साध्यत्व वेद में है कहते हैं जैसे धर्म में जैसा है हाँ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मी साध्यम ऐसा अनुमान हो जाए <coughs> ब्रह्म साध्यम कुतः क्रिया साध्यत्व क्रिया के द्वारा सिद्ध होने से जैसे धर्मवत ऐसा हो जाएगा हाँ तो धर्म में क्रिया साध्यत्व भी है और उसमें साध्यत्व भी रखा वो साध्य भी होता है क्रिया के द्वारा सिद्ध होता है तो ऐसा ये ब्रह्मज्ञान भी हो जाएगा तो वेदार्थ होने के कारण अथवा क्रिया साध्यत्व की जगह वेदु के रूप में वेदार्थत्वाद ये वेदु भी लगा सकते हाँ ब्रह्म साध्यम वेदार्थत्वा धर्मवत ऐसा भी हो जाएगा कि ब्रह्म भी साध्य है क्यों वेद के द्वारा कहे जाने के कारण क्योंकि धर्म में वेद के द्वारा कहे जाना भी है हेदु भी है और साध्यत्व भी है आपने ही बोला धर्म साध्य है बोला कर्म करके सिद्ध होता है उसको साध्य कहते हैं अब वो है वेद में धर्म में इसी प्रकार उसमें वेदार्थत्व भी बैठा हुआ है इसी प्रकार आप यहां वाक्ता में हटा दो ब्रह्म में वेदार्थत्व भी है और धर्म भी साधुत्व भी है तो दोनों हो जाएगा ऐसा ऐसी शंका करने पर उसका उत्तर में कहते हैं इहत् तो भिन्न है भाई क्या है भूदम ब्रह्मा जिज्ञास नित्यत्वा न पुरुष व्यापार कर इसको याद रखना चाहिए ये हमारा जो ब्रह्म है ये भूत ब्रह्म है, है? भूत मन जो हो चुका है पहले से वो तैयार है अब उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ये भूत मन कोई और भूत नहीं है ये भूत मन हो गया है प्राप्त है जैसे तैयार है वो तैयार हुआ तो फिर उसको सिद्ध करना नहीं पड़ता जो पहले से तैयार है उसको कोई सिद्ध करने की बात नहीं करते हैं उसको पृष्ठ भैषण बोलते पीसा हुआ को क्या पीसना है तैयार है तो फिर तैयार है इसीलिए इसको साध्य सिद्ध नहीं कर सकता है ये कहा ठीक अजय भूतमिति अति तत्व व्यावर्त येगी ये, ये भूत शब्द का एक अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान इसमें एक भूत शब्द का प्रयोग होता है भूत मन अतीत वो आ गया चला गया अब वो है ही नहीं वो आ गया था वर्तमान में था अब फिर चला गया अतीतत्व तो हो जाए अति मन अतिपसर्गपूर्वक इणगदौधाधु से निष्ठा में ईद बना दिया अतीत गतः अधिगत यह अर्थ चला गया आकर के चला गया तो ब्रह्म भी चला गया हो बोलते हैं भूत शब्द का वो त्रिकाल वाला भूत का अर्थ नहीं करना या भूत माने जो हो चुका है बना हुआ है इस अर्थ में भूत अर्थ करना चाहिए तो भूतमित्य मित्तत्व व्यावर्त यदि नित्यत् तो भूत का अर्थ यहाँ नित्य है वो हमेशा ही बना रहता है एक ही रूप में स्थित है तो ऐसे को साध्य कैसे बनाएंगे उसको सिद्ध कैसे करेंगे नहीं हो पाएगा और करना चाहे तो भी असंभव है कालत्रया असंस्पर्शवाद अशून्यवाचर्मवत कृति साध्यत्माशंक्य कालाकल्पना साक्षिवाद न इ न पुरुष व्यापार तंत्र ये ब्रह्म पुरुष व्यापार तंत्र भी नहीं है इसलिए साधन करने से आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है साधन करने से क्या होता है कि ब्रह्म से इधर को आप सत्य माना था ब्रह्म से इधर को सत्य मान के व्यवहार कर रहे थे शरीर आदि को आत्मा मान रहे थे विषय आदि को सत्य मान रहे थे तो ये सब मान्यदाय चले जाती है तो ब्रह्म से इधर वासनाएं जितनी है उसकी निवृत्ति होती है तो अब ब्रह्मवत जो वृत्तियां थी ब्रह्म से इधर संबंधी जितनी वृत्तियां थी सारी वृत्तियां इन साधनों के द्वारा नष्ट हो जाती है ब्रह्म की कोई प्राप्ति नहीं होती ब्रह्म तो सिद्धि रहता है क्योंकि सिद्ध को सिद्ध नहीं कर सकता और जिसको गलत से दूसरा मान लिया था उसकी निवृत्ति होती है तो साधन उसी को करता है इतर व्यावृत्ति के रूप से साधन होता है जो ब्रह्म से भिन्न है उसकी व्यावृत्ति करता है सब यहां पूछता है पूर्व पक्षी की कालत्र अशून्य धर्मवत कृति साध्यत्माशंक ये कालत्र संस्पर्श नहीं करने से और शून्य नहीं होने से धर्म के समान यानी कर्म के समान कृतिसाध्यत्व ब्रह्म में भी आ जाएगा कृतिसाध्य साध्य कर्म के द्वारा प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य कृतिसाध्यत्व रहे कृति ब्रह्म में आ जाएगा बोलते हैं तब भी नहीं आता कालत्र का संस्पर्श नहीं है और शून्य नहीं है ये सब ठीक है इतने होने से वो कृति साध्य है ऐसा नहीं होता क्योंकि कालाधिकल्पना साक्षीत्व ये जो आत्मा है कालाधिकल्पना की भी साक्षी है वो कालाधिकल्पना की साक्षी है कालाधिकल्पना की साक्षी होने से उसको कालादि के अंतर्गत नहीं ला सकता है वो काल बनने के पहले भी था काल तब बना जब प्रवृत्ति आरंभ हुई वो तो प्रवृत्ति होने के पहले भी था तो मन जब चलना शुरू हो गया उत्पन्न हो गई तब काल की गणना हो गई तब से उसके पहले काल कहा है इसीलिए वो काल के भी परे है काला आदि कल्पना के भी वो साक्षी है इसीलिए आत्मा को कालादि के अंदरगत ला कर भी अशून्य होने पर भी उसको धर्म के समान कृति साध्य नहीं कर सकता ये कहा न पुरुष व्यापार तंत्र क्योंकि पुरुष का जो भी व्यापार होगा आदमी को भी प्रयत्न करेगा वो कोई काल में करेगा काल जो है सर्व प्रवृत्ति के लिए सर्व प्रवृत्ति निमित्त काल कहा गया ये न्याय में कहा गया ना सर्व प्रवृत्ति निमित्त का साधारण कारण है ईशत अज्ञान कालो दृष्टम दिगेवचन ये सब जो है साधारण कारण माना गया है तो वो काल सबका कारण होता है सब जन्म जितने भी जन्म लेते हैं सबको जन्मत जितने भी होता है सब सबका वो साधारण कारण माना गया है तो पुरुष कोई प्रयत्न करेगा वो काल में करेगा और उसका फल भी काल में ही प्राप्त होगा तो काल पुरुष व्यापार तंत्र में आएगा किन्तु आत्मा पुरुष व्यापार तंत्र भी नहीं है क्योंकि वो काल के परे है वो काल के भी साक्षी है यानी काल कब उत्पन्न होता है वो देखता है अब काल को उत्पत्ति देखने वाला काल के अधीन नहीं होता है जैसे पुत्र की उत्पत्ति देखने वाले पिता पुत्र का अधीन होता है नहीं होता है तो उसके पूर्व में स्थित रहता है इसलिए वो काल के अधीन होने की बात नहीं हो सकती है और पुरुष तंत्र भी नहीं है आगे ठीक है मेहज रूपदो दो जिज्ञास भेद मुक्त मानतोपी आह अभी तक जो विषय में विचार किया कि कर्म का विषय और ब्रह्म ज्ञान का विषय दोनों भिन्न भिन्न है इसके लिए सारे कारण बताए स्वरूपद स्वरूप स्वरूप से दोनों में भेद है स्वरूप दो जिज्ञास भेद स्वरूप से जिज्ञास भेद को कहकर मान तो हाँ। प्रमाण से भी हम सिद्ध कर सकते शास्त्र प्रमाण के द्वारा भी युक्ति से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों में भेद है दोनों एक जैसे कि क्रम से आनंद नहीं आ सके भाष्य में कहा भाष्य देखिए चोदना प्रवृत्ति भेदाच दोनों चोदना के प्रवृत्ति का भेद है चोदना मैंने सामान्य वेद निर्देश को वैदिक शास्त्र को चोदना है वैदिक शास्त्र का जो विधि है निर्देश है उसको चोदना कहा तो चोदना प्रवृत्ति भेदा चोदना भी भिन्न है और प्रवृत्ति भी भिन्न है चोदना प्रवृत्ति भेद भी है कैसे है या चोदना धर्मस्य से लक्षण साषये नियुजान पुरुषमती चोदना मैंने वेद वाक्य वेद शास्त्र का जो विधान है वो पुरुष को अवबोध कराता कि वेद वाक्य सुनने से आपको कुछ ज्ञान होता है स्वर्ग कामो ये जेत अहर अहर संध्यात ऐसा वाक्य सुना सुनने से ज्ञान हो गया कि प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए और स्वर्ग जाने की इच्छा है तो ज्योतिषोवाद करना चाहिए ऐसा ज्ञान हो गया इसको बोलते हैं पुरुष है पुरुष अवबोधित होता है उससे ज्ञान प्राप्त करता किंतु उतना ही नहीं है उसमें धर्म लक्षण संबंधी जो चोदना है या ही चोधना, जो चोदना धर्म लक्षण संबंधी है धर्म का लक्षण करता है माने कर्म संबंधी होगा वो स्व विषय अपने विषय में नियुंचान एवं नियुक्त करता हुआ यानी नियोग करता हुआ विधि से उसको करना ही चाहिए ऐसा नियोग करता हुआ अवबोध कराता है दोनों साथ में होता है एक तो केवल ज्ञान कराना होता है जानकारी के रूप में दूसरा ये करना ही चाहिए ऐसा नियोग के साथ ज्ञान कराना होता है ये नियोग के साथ ज्ञान कराने के लिए जब कहता है तो आपको केवल ज्ञान से फल नहीं मिलेगा उसको आचरण करने से ही फल मिलेगा इसलिए वो नियोग के साथ करता है नियुंजाना ये शान प्रत्यय का प्रयोग किया है नियुक्त करती हुई जो चौदना स्त्रीलिंग है तो नियुंजाना चोदना ऐसा नियुक्त करती हुई चौदना पुरुष को अवबोध कराते तो वह दोनों आ गया एक तो नियोग है दूसरा उससे ज्ञान भी प्राप्त हो रहा जिसको शाब्दी भावना आर्थिक भावना नाम से पूर्व मीमांसा में करते ये दोनों पर तरह की भावनाएं होती है तब जाकर के वो प्रवृत्त होता है उससे फल होता है किंतु ब्रह्मचोदना तू किन्तु ब्रह्मज्ञान पर जितने वेदवाक्य है यहां ब्रह्मचोदना का अर्थ ब्रह्म संबंधी वेदवाक्य वो वेदवाक्य तो पुरुषम अवबोधित्यव केवलम वो केवल पुरुष को अवबोध कराती है इतना ही है नियोग नहीं करती ये कभी भी आदेश नहीं देते है कि ब्रह्म ज्ञान करो नहीं करने से पाप लगेगा ऐसा नहीं बोलता तो so नियोग नहीं है वहां केवल अवबोध मात्र है जो करना चाहे तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है तो ब्रह्म को प्राप्त करने से लिए इस मार्ग में चलो ऐसा बोलता है बस अब वो चलना चाहे न चलना चाहे वो अपनी इच्छा है यदि आप जिज्ञासु है मुक्शु है तो चलेगा यदि नहीं है तो नहीं चलेगा इसलिए केवल अवबोधयतवा इसमें केवल एक भाग है दूसरे में दो है नियोग भी है अवबोध भी है यहां केवल अवबोध है नियोग नहीं है तो दोनों में भेद हो गया अवबोध से चोदना अजन्यवाद न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते यहां अवबोध जो होता है अवबोध मन ज्ञान जो शब्द सुनने से ज्ञान होगा शक्तिवृत्ति से लक्षणा से जो ज्ञान होगा उसको अवबोध कहता है अवबोध जो होता है सब ये शाब्दी भावना जिसको कहते हैं वो बोध है चोदना अजन्यत्वा वो चोदना अजन्य होता है यहाँ चोदना अजन्य ऐसा पदच्छेद करना है चोदनाजन्यत्व चोदना से उत्पन्न नहीं होता वो हो। न पुरुषो अवबोधे नियुज्य इसीलिए पुरुष का अवबोध में नियोग नहीं होता है नियोग तो कर्म करने के लिए होगा यहाँ केवल अवबोध के लिए नियोग नहीं मान सकते जो जानकारी प्राप्त करना चाहे वो तो जानकारी प्राप्त करना वो अपनी इच्छा के अधीन होता है ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान के लिए कोई नियोग नहीं होता क्यों ऐसा कहा आगे विस्तार करेंगे किंतु संक्षेप में ये है कि अवबोध के बाद में कुछ और सामग्री जुटा करके जो कार्य करना होता है उसी में ही नियोग प्रवृत्त हो सकता आदेश उसी में प्रवुक्त होगा केवल ज्ञान के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कुछ करना भी पड़ता है वो करने के लिए सामग्री जुटाना पड़े तब जाकर के नियो काम करेगा और केवल जानना हो उसके लिए नियो काम नहीं करेगा क्योंकि केवल जानने के लिए आपके पास बाहर के आपके पास जितने सामग्री है उसी से चलेगा जैसे मन है मन है बुद्धि है एकाग्रता तो है उसी से काम चलेगा बाहर से कोई सामान जुटाना नहीं पड़ता तब उसमें नियोग की आवश्यकता नहीं होती संक्षिप्त में यही है कि अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है वो अपनी इच्छा से प्राप्त करेगा तो ज्ञान हो जाएगा और बाहर सामग्री लेकर के जो होगा उसी में ही नियोग प्रवृत्त होगा ये तो केवल अपने मन से ही काम करता है और अपना मन तो अपने पास है आपको बोलेंगे ये मन रखो मन निकालो ऐसा कह सकते हैं क्या हमारे हाँ, इस ज्ञान के लिए मन चाहिए मन को लाके रखो ऐसा बोल सकता है नहीं बोल सकता है। मन है तो वहां बैठे रहेगा एकाग्रता से तो सुनेगा उसको ज्ञान हो जाएगा उसको निकालना रखना बदलना यह संभव नहीं और बाहर के जो चेष्टाएं हैं है, उसको नियोग विधि से किया जाता है तो इस प्रकार से करो ऐसा बोला जाता है क्योंकि उसमें प्रकारांतर से किया जा सकता है नहीं भी किया जा सकता ऐसा होता है इसीलिए अवबोध मात्र के लिए नियो की आवश्यकता नहीं यदि अवबोध के लिए कोई नियोग करे वो व्यर्थ हो जाता है नियोग व्यर्थ हो जाएगा नियोग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा वह तो केवल ज्ञान प्राप्त करना इसलिए पता नहीं चलता है ब्रह्मज्ञान में यही समस्या होती है तो? बहुत साल सुनने के बाद ही ब्रह्मचर्य हुआ है कि हुआ पता नहीं चलता वो सुनते रहते हैं अब ये अंदर खोपड़ी के अंदर जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं ये भी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि वो स्वतंत्र है वो सुनता है कौन साधन से सुनता है अपने अंदर के साधन सुनता है अब वो गुरु कई समझेंगे कि ये अंदर गया है कि नहीं गया तो पता नहीं चलता कई साल के बाद उसकी बात की प्रवृत्ति दे करके पता चलता तब तक पता नहीं चलेगा इसीलिए सुनते रहेंगे और समय में रहेंगे तो लगेगा ये ब्रह्मच्ञान हो गया लेकिन जब उसको बाहर पड़ता जाता है तो पता चलता है नहीं हुआ ये तो पहले जैसा ऐसा मालूम पड़ता है कारण ये है क्योंकि ये बाघ्य प्रवृत्ति से कुछ दिखाना संभव नहीं है ये सब अंदर ही हो रहा है अंदर हुआ हो नहीं भी हुआ हो कई लोगों को हुआ होता है किंतु प्रवृत्ति तो पहले जैसे चलता है ऐसे में भी शंका हो जाती है कि इनको ब्रह्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ ऐसे जैसे जनक आदि राजा है अब उनको ब्रह्मज्ञान हो गया किन्तु प्रवृत्ति तो उनका राजा के जैसा ही चल रहा था ऐसा तो संयास लिया नहीं वो भिकारी के जैसा वो भिक्षा मांगने गया नहीं ऐसे में शंका हो जाती है कि असली में हुआ है कि नहीं हुआ तो यादव ऋषि है ब्रह्म ज्ञान हुआ और लक्षण भी दिखाई देता है दोनों दिखाई देता है तो मन लिंग भी है ज्ञान हो गया भी है और कहीं लिंग दिखाई नहीं पड़ता ऐसे में क्योंकि यह सारे अंदर हो रहा है नियोग विधि का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं बाह्य प्रवृत्ति का तात्पर्य नहीं तो वहां अवबोध मात्र ही काम करता ये ब्रह्मज्ञान के विषय में विशेष ज्ञान रखना चाहिए इसीलिए हम हाँ सब जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है मुख्य है उनको पूरे दिल से दिमाग से इसमें लगना पड़ेगा और सच्चाई चाहिए सिंसियरिटी बहुत सिंसियर होना चाहिए तो जो आप कर रहे हैं वो क्योंकि वो आपके अंदर ही होगा बाहर किसी को आप दिखा नहीं सकते बोल नहीं सकते और बाहर कोई देख नहीं सकते आप सच्चाई से करो सच्चाई से प्राप्त हो जाएगा तो आपको वो काम आएगा यदि नहीं है नहीं काम आएगा, इतना ही है। और दूसरे को उससे कोई दोष नहीं क्योंकि आपको ब्रह्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये गुरु का कोई दोष नहीं रहेगा। आपको सिखाना उनको अवबोध कराना उनका काम था आप प्राप्त करना नहीं करना वो आपके ऊपर था आपने किया है तो ठीक है यदि नहीं किया है तो इसीलिए न गुरु का इसमें कोई दायित्व रहता है न ईश्वर का कोई दायित्व नहीं रहता ऐसा कोई नहीं कह सकते हमने दस साल पंद्रह साल बीस साल तक अध्ययन किया वेदांत अध्ययन किया ब्रह्म नहीं हुआ हमारा गुरु ठीक नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो आपके ऊपर था वो तो केवल अब बोध तो कराएंगे बाकी आप किया नहीं किया आपके ऊपर इसलिए भगवान भी ये कहते हैं कि वो ज्ञान जो होगा स्वदाही हो जाना चाहिए नहीं तो नहीं होता इसलिए इसको कहते हैं अवबोध मात्र की बात यह है और नियोग में अलग होता है नियोग बहुत सारे साधन से होगा साधन से होने से उस साधन जुटाने के लिए आपको प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी और सही साधन जुटाया नहीं जुटाया आप देख सकते हैं बाहर से देख सकते हैं तो क्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा इसमें संभव है इसीलिए नियोग यहाँ काम नहीं करेगा ये बोलना चाहती हाँ ये टीका देखिए आगे उदाहरण दिया है सीका में कहते हैं चोदना वैदिक शब्द मात्र चोदना यहाँ चोदना शब्दकार तो अर्थ वैदिक शब्द मात्र है क्योंकि चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये सूत्र आया है मीमांसा में वहां विधि को लेकर के अपूर्व विधि को लेकर के कहा गया है नियोग विधि आदि जो मानते हैं तो उसको लेकर के चोदना शब्द का प्रयोग माना गया है वेद वाक्य को भी चोदना शब्द से कहते हैं कभी कभी और कभी कभी वो नियोग वाक्य को भी चोदना शब्द से कहा जाता है विधि को इसलिए यहाँ टीकाकार ने उसको स्पष्टीकरण दिया कि वैदिक शब्द मात्र चोदना विशेषणा सामान्य लक्षण। क्योंकि यहाँ विशेष रूप से सामान्य लक्षण को लिया गया है ने चोदना शब्द का जो सामान्य लक्षण है उसी को यहाँ लिया गया क्योंकि भाषाघर दोनों जगह चोदना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं धर्मस्थना और ब्रह्मचोदना ऐसे प्रयोग किया इसका मतलब वेद वाक्य को लेना चाह रहे शक्ति तात्पर्याभ्याम अर्थ ज्ञापक तुल्य कथम तत् प्रवृत्ति भेद तत्रा आप ये प्रवृति भेद के लिए क्यों लगे हुए हैं क्या हमें तो दिखता है प्रवृति भेद तो नहीं है क्यों तो वेद से ही दोनों का ज्ञान हो रहा है एक से प्रवृत्ति हो रही है और एक से नहीं हो रहे हैं आपसे कैसे कर सकते तो पूछते हैं कि शक्ति तात्पर्याभ्यास एक तो शक्तिवृत्ति से ज्ञान होता है यह आप लोग जानते हैं शब्द सुनने से जो शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है जो आप्त, आप्त से प्राप्त जो ज्ञान है उसके द्वारा शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है वो शक्ति वृत्ति से जो ज्ञान होगा और तात्पर्य भी लगाते हैं तात्पर्य भी उसमें एक कारण होता है आकांक्षा सन्निधि तात्पर्य इत्यादि जो है वह कारण मानते हैं तो शक्ति तात्पर्य शक्ति वृत्ति और तात्पर्य जैसा घड़ शब्द सुना तो घड शब्द के शक्ति वृत्ति कहा है ये आप जान लेते हैं कि घड़ ऐसा प्रयोग किया हमारे वृद्धों ने वो इस विषय को एक कम्बुग्रीवमान मिट्टी का पात्र को ही घड़ कहा तो उसके साथ उसका संबंध होता है और कुछ ज्ञान तो परंपरा से प्राप्त करते हैं और अन्य कोश आदि से भी प्राप्त करते हैं ये तो एक वार्तिक दिया ना वहां मुक्तावली में न्याय मुक्तावली में शक्तिग्रहो व्याकरणोपम कोशाप्तवाक्या व्यवहारद वाक्य चेषा विभते सान्निध्य सिद्धपद धीरा इन सब से शक्तिग्रह हो जाता है और तात्पर्य से भी होगा अर्थ ज्ञापक क्योंकि तात्पर्य को भी एक हेतु मानते हैं मीमा शक्तिग्रह में तात्पर्य को भी एक हेतु मानते हैं आ, शक्ति शक्तिग्रह तात्पर्य अभ्याम, ज्ञापक तुल्ये, अर्थ का ज्ञान होना तुल्य है ये कर्म में भी है और ब्रह्म में ही भी है दोनों में शक्ति और तात्पर्य से अर्थ हो जाता है ये दोनों तुल्य रहते हुए आप कथम तत्प्रवृत्ति भेद फिर आप उसमें दोनों में प्रवृत्ति भेद क्यों करे उन दोनों का एक ही है और शक्ति तात्पर्य दोनों से अर्थ दोनों का हो जाता है ऐसे में प्रवृति भेद कहाँ से हुआ ये पूछने पर कहते हैं तत्र या चोदना धर्मस्य लक्षणं लक्षणम सा सो विषय युजाने वाला पुरुष अवबोधयती ये नियुक्त कराता हुआ ही पुरुष का अवबोध कराते ये शाब्दी भावना से आर्थिक भावना को उत्पन्न करते वैदिको लिंगादिर धर्मे ज्ञान अभी उसकी प्रक्रिया बता रहे ये जो अर्थ संग्रह पूर्व मीमांसा आदि का अध्ययन किया होगा उनको समझ में आएगा हाँ ये देखिए यहाँ हम लोग पहले बताते रहे पहले पूर्व मीमांसा का अध्ययन इत्यादि करते समय सबको बोला तो सब लोग सोच रहे थे कि हम वेदांत पढ़ने के लिए आया पूर्व मीमांसा के कर्मकांड का अध्ययन कर्म क्यों करना चाहे अब ये देखिए इसके बिना तो आपको समझ में ही नहीं आए अब यहाँ नहीं आगे भी बहुत कुछ है पूर्व मीमांसा के ज्ञान के बिना इनकी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी और फिर आप घूमते रहेंगे क्या आवाशिका बोलना चाह रहे अब ये शब्द जैसा भी पंक्ति सारे उन्हीं के अनुसार चल रहा है क्योंकि वाक्य ज्ञान में पूर्व मीमांसा के ज्ञान के बिना स्पष्ट नहीं हो पाता उसका ज्ञान चाहिए हाँ इसलिए तो इतना सब अर्थसंग्रह सब किया है अब देखिए यहां वही बात को अर्थसंग्रह की बात वैदिको लिंगादि धर्म मानव ये वैदिक जो शब्द होता है लिंग आदि धर्म में प्रमाण होता है लिंग विधिलिंग जिसको कहते हैं वो आदेश के लिए होता है तो विधि लिंग आदि धर्म में प्रमाण होगा जैसा यजेद पद आया यजेत ये, ये विधिलिंग का प्रयोग एज का विधिलिंग प्रयोग चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इत्युक्तत्वा। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये कहा गया ये चोदना माने यहां विधि आदि है विधि आदि को ही लेना चाहिए विधि आदि नहीं विधि को ही ले रहे हैं चोदना लक्षण से वही अर्थ धर्म होता है वेद में कहा इतने मात्र से पूर्व माम सब उसको धर्म नहीं मानते वेद में विधि मुख से जो कहा गया है विधि लिंगादि युक्त तव्य प्रत्यादि युक्त जो कहा गया है उसको विधि मानते हैं वही धर्म होता है स स्व विषय भावर्थकरणक पुरुषाथ्यर्थ भावना रूपे प्रेरअन पुरुषं बोधयति, वो जो धर्म होता है विधिंग विधि आदि से युक्त जो धर्म है वो स्व है अपने विषय जिसके संबंध में कहा गया हो वो अपने विषय होगा जैसा एजेद ये कहा तो याग के संबंध में कहा गया तो क्योंकि एजी यजी दा, एजिधाधो यागार्थ कहाजिधाधु का क्या अर्थ है याग अर्थ होता है तो ये जी याग्ञ में होता है यज्ञ करने का अर्थ में तो उस धाधु का अर्थ से याग निकलेगा उसमें घय प्रत्यय करेंगे तो याग हो जाएगा तो यदि धाधु का जो स्वार्थ है याग उसमें धाधुअर्थ करणघ ये बता दिया। धादर्थ करणघ बनेगा धाधु का अर्थ निश्चय करके उसके द्वारा उसको कारक बना के पुरुषार्थ भाव्यर्थ भावना रूपे एक पुरुषार्थ है जो शाब्दिक भावना से प्राप्त होता है और भाव्यर्थ है जो साध्य है आरती भावना से प्राप्त होता है दोनों भावनाएं होती है तो पहले वो शब्द को सुनेगा उसके बाद उसको शाब्दी भावना हो जाएगी शाब्दी भावना क्या करता है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुर व्यापार विशेषो शाब्दी भावना ये शाब्दी भावना का लक्षण है हाँ, ये सब वहा पढ़ना पड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि वो यजेद पद को सुनता सुनने के बाद उनके अंदर पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल एक व्यापार उत्पन्न होता है वो आगे प्रवृत्ति करने के लिए इच्छा करेगा पहले जानेगा तभी तो इच्छा करता है इसीलिए पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावई तो यहां भावईता लिंग है शाब्दी भावना में भावईता कौन है लिंग लकार है जो यजेदा में जो लिंग लकार लगा हुआ है वो है तो लिंग लकार से वो जानेगा कि ये लिंग लकार इसमें लगा हुआ है हमको आदेश दे रहा जैसा जाओ बोलना एक होता है जाना चाहिए ऐसा बोलेंगे तो ये चाहिए सुनने से उसके मन में आता है कि अवश्य जाना चाहिए क्या अर्थ हो जाता है इसी प्रकार ये जे जेता ये ता जो लिंग लगा सुनने से मालूम होता है ये जन करना चाहिए कब स्वर्ग का काम हो ये जेदि स्वर्ग जाने की इच्छा करता है तब ये पुरुष प्रवृत्ति व्यापार उत्पन को उत्पन्न करेगी इसको कहते शाब्दी भावना अब शाब्दी भावना होने के बाद में फिर क्या होता है वो आर्थिक भावना होता है थि भावना क्या है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार होंगे पहले उन्होंने सुना था ये जेता, याद करना चाहिए इतना सुना उससे पुरुष व्यापार प्रवृत्ति अंदर होगी उसके बाद उसके अंदर वो इच्छा बैठी हुई है पहले से कौन सी इच्छा स्वर्ग जाने की इच्छा अब स्वर्ग जाने की इच्छा बैठी हुई है इसलिए प्रयोजन इच्छा जनित हो जाएगा प्रयोजन है वहां स्वर्ग उस इच्छा से प्रेरित होकर के वो क्रिया व्यापार विशेष करेगा विशेष व्यापार वहां याग में है तो याग विशेष को करेगा ऐसा करके वो प्राप्त करता है इसलिए दो भावनाएं होती है जब ब्रह्मचर्य काल में रहता है उस समय केवल शादी भावना को प्राप्त करता है वो शब्द को शब्द का ज्ञान प्राप्त करेगा कि ऐसे ऐसे शब्द विधि वाक्य है ये सब पुरुष व्यापार के लिए कह रहा है ऐसे प्राप्त करेगा बाद में जब जब उसको प्रयोजन इच्छा जनित स्थिति आ जाएगी तब तब उसमें प्रेरित होकर के काम करता है ऐसी सब प्रक्रिया है उनकी यही प्रक्रिया को यह हम बोल रहे कि धाधुत्व कर्ण का पुरुषार्थ भाव्यर्थ भावना रूपी ऐसे भावना ये भावना का मतलब यहां हम लोग जिसको भावना कहते हैं वो भावना नहीं है ये वहां क्या है भावना भवीधुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना ये याद किया है हाँ किया है भविधुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना ये तो याग के संबंध में कहता है तो याग में इन वाक्य सुन करके याद करना चाहिए ऐसी ऐसा जो विचार मन में होता है उसी को भावना करते हैं वो प्रवृति के लिए कारण बनता है आगे उससे प्रवृत्ति होती है ऐसी भावना होती है तो वो भावना होने पर इतना होने पर क्या है वो छुप नहीं बैठ सकता अब वो छुप नहीं बैठेगा क्या करेगा वो प्रेरण ने व पुरुषम बोधे उसमें प्रेरणा मिल जाएगी वो प्रेरणा लेकर के वो प्रवृत्ति करता है इसलिए ये जो शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना दोनों पुरुष को व्यापार में लगा देता व्यापार मैंने वहां करने रूप प्रवृत्ति में लगा देता तो नियोग विधि से वो प्राप्त करके आगे बढ़ता है नियोग भी है और बोध भी हो गया दोनों ये जेदा यजेद इदिर्ब अंशत्रशिषा अर्थ भावना पुरुषा अप्रवृत्ते ताम अवृत्तेमि बोधेजेद ये जेदा ये जो शब्द सुना सुनार्ब्द ये शब्द है वेद का शब्द है जेदा। ये सुनने से यज्ञ करो यज्ञ करना चाहिए ये सुना सुनने से क्या हो गया उसमें अंश है ये यजेद शब्द में तीन भाग मिलता है ये सब व्याकरण जानने से मालूम पड़ेगा इसमें तीन है क्या है एक तो ये जी धाधु है ये जी धाधु एक अंश दूसरा इसमें जो तिंग प्रत्यय है क्रिया का बोध सामान्य बोध कराने वाला तिंग प्रत्यय लगा हुआ तिप्त जीत इत्यादि से आने वाला जो तिंग प्रत्यय है और उसके बाद में तिंग प्रत्यय के स्थान पे ती के स्थान पे विधिलिंग का रूप लगा हुआ ता लगा हुआ है यहाँ ये आत्मापति तो तीन है यहाँ तो ये यह जी धाधु और तिंग सामान्य आख्याद जिसको कहते हैं और प्रिया का विशेष बोध विधि देने वाला प्रत्यय जो लिंग प्रत्यय है विधिलिंग प्रत्यय वो लगा हुआ तीन है यहाँ तो ये यह तीनों का अर्थ वो समझता है कि यजदादू से याग लेना चाहिए और तिंग अंदर से तिंग से आख्यात सामान्य लेना चाहिए मान्य प्रवृत्ति के बारे में ये कह रहा है ऐसा मालूम पड़ता है और उसके बाद में वो विधि भी है चाहिए अवश्य करना चाहिए ऐसा भी मालूम पड़ता है तीन बातें उनको मालूम हो जाता है उसके बाद अंशत्र विशिष्टता अर्थ भावना विधदत्त अर्थ भावना हो जाती है मान आर्थिक भावना हो जाती है वो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार उसमें उत्पन्न हो जाता है कि विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रयोजन ही वहां अर्थ है उस संबंधी अर्थ की भावना हो जाती है भावना होने पर क्या हो जाता है वो भवनानुकूल व्यापार करता भवितुर भवनानुकूलो भावितुर व्यापार विशेष भावना तो भवन अनुकूल व्यापार करेगा बाद में आगे बढ़े तद अनव बोधे पुरुष प्रवृत्ते क्यों ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यदि इन तीनों का ज्ञान नहीं होता है तो पुरुष प्रवृत्त नहीं होता पुरुष प्रवृत्त हो रहा है इससे मालूम पड़ता है कि विधि भी इनका हो विधि का ज्ञान भी हो गया ताम अभी बोध यदि त्य बोध वो वाक्य कराता है कौन सा वाक्य जो धर्म चोदना वाक्य है वो ऐसा कराता है तो धर्म चोदना वाक्य में जो विधिलिंगा आदि आएगा वो अंश का बोध कराता हुआ नियोग के द्वारा प्रवृत्ति में लगाता है बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया वहाँ होती है किंतु तो ब्रह्मज्ञान में ऐसा नहीं होता केवल अवबोध से ही काम चलेगा वहाँ तो नियोग विधि नहीं होती ओम पूर्ण पूर्णापूर्णनुदश्यते पुर्ना पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति